देवी भागवत तीसरा अध्याय इस प्रकार मन ही मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधान मंत्री विदल्ल को जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था बुलवाया वेदल्ल के आने पर उस वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत दुखी होकर दीनतापूर्वक कहने लगी मंत्री जी मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और द्वेषी राजा युद्धाजी बड़ा बलि है अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए बताने की कृपा कीजिए यह सुनकर मंत्री विदल ने मनोरमा से कहा अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए हम लोग काशी के पास वन में चले वहाँ सुबाह नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं उनके पास अटूट संपत्ति है बल में भी वे बहुत बढ़ चढ़कर हैं। है वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे मेरे मन में राजा युद्धा जी से मिलने की इच्छा है यो कहकर आप नगर से निकलें और रथ पर बैठकर यात्रा कर दें अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए मंत्री विदल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को सांस लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली उस समय वह भय से घबराई हुई थी मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे उसकी दीनता की सीमा नहीं थी पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को मथ रहा था युद्धाजी से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया भयभीत होने के कारण उसके सभी अंग काँप रहे थे फिर वहां से चलकर दो दिनों में वह गंगा के तट पर पहुंची रास्ते में बहुत से डाकू निषाद आधम के और जो कुछ उनके पास धन था सब उन क्रूरों ने छीन लिया और वे रथ को भी लेकर भाग चले दानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी उसके नेत्र निरंतर जल गिरा रहे थे उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चों को लेकर गंगा के तट पर गई भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्य गंगा को पार करके चित्रकूट पहुँच गई डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई वहाँ बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया तदनंतर मुनिवर भरद्वाज ने मनोरमा से पूछा सुचिस्मितें तुम कौन हो किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो सच्ची बात बताओ सुंदरी तुम देवी हो अथवा मानुषी इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है कमल के समान नेत्र वाली देवी ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छीन गया है मुड़ीवर भरद्वाज के जो पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी उसे दुख से महान संताप हो रहा था आंखों से जल की धारा बह रही थी उसने मंत्री बिदल की और संकेत कर दिया तब विदल ने मुनि से कहा एक प्रधान, एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे उन्हें की ये धर्मपत्नी है इनका नाम मनोरमा है महाराज ध्रुव संधि बड़े पराक्रमी थे सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे इस अपने दौहित्र सुदर्शन के लिए वे ऋण में मर मिटे अब राजा युद्धाजीत के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही है मुणिवर ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है महाभाग अब आप ही इनके रक्षक हैं दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होना चाहता है। होता है आरत्य रक्षणे पुण्यम यज्ञाधिक मुदाहितम भयत्री दीनस्य सेशेषलद स्मृत